देवी भागवत ब्यारहण स्कंद दीक्षा विधि भगवान नारायण कहते हैं मुने इसके बाद कुंड तथा वेदी का जिस विधि से संस्कार किया जाता है वह प्रसंग संक्षेप में बतलाता हूँ मूल मंत्र का उच्चारण करके कुंड अथवा वेदी का निरीक्षण करें ओम फट इस अस्त्र मंत्र का उच्चारण करके दृढ़ करने के विचार से संविधा आदि का प्रोक्षण और धारण करे फिर ओम हुम इस कवच मंत्र से अभ्युक्षण करे पर तीन तीन रेखाएं रेखाएं खींचे, वे अथवा लग्रह हो। मंत्र का उच्चारण करके अभ्यक्षण करें, इसके बाद देवी के सिंहासन की पूजा करें, ओम आधार शक्त नमः, यहाँ से आरंभ करके ओम अमुक देवी योग पीठाए नमः, यहाँ तक के मंत्रों को पढ़कर पीठ की पूजा करें इसके बाद उस पीठ पर परम दयालु भगवान शंकर और पार्वती का आवाहन करके गंध आदि उपचारों द्वारा सावधानी के साथ उनकी पूजा करें करें उस समय इस प्रकार देवी का ध्यान भगवती पार्वती ऋतु स्नान से निवृत्त होकर भगवान शंकर के पास विराज रही हैं इनके मन में मिलना कांक्षा जागृत हो गई है ये दोनों महानुभाव कुछ हास विलास करना चाहते है तदंतर एक पात्र में अग्नि लाकर उसके सम्मुख रखे उसमें से कृष्ण का प्रत्याग कर दे तत्पश्चात पूर्व कथित क्रियाओं से अग्नि का सत्कार करके ओम रम इस बीज मंत्र का उच्चारण करके उस अग्नि में चेतनता की योजना करे फिर सात बार प्रणव का उच्चारण कर उसका अभिमंत्रण करे फिर गुरु को चाहिए कि वे अग्नि को धैनु मुद्रा प्रदर्शित करें ओम फट इस अस्त्र मंत्र का उच्चारण करके अग्नि को सुरक्षित करने के पश्चात ओम हुम इस कवच मंत्र से अवगुंठन करें फिर श्रेष्ठ पुरुष अपने घुटनों को पृथ्वी पर टेक कर तार मंत्र का उच्चारण करते हुए चंदन आदि से सुपूजित अग्नि को प्रदक्षिणा के क्रम से कुंड के ऊपर तीन बार घुमावे यह अग्नि शिव का बीज स्वरूप है इस बुद्ध से उसे कुंड रूप देवी की जोनि में छोड़ दे फिर भगवान शिव और भगवती जगदम्बिका को आचमन कराए इसके बाद ओम चित पिंगल हन हन दह दह पच पच सर्वज्ञ ज्ञापय स्वाहा मंत्र को पढ़कर अग्नि को प्रज्वलित करें जात वेदा नाम से प्रसिद्ध प्रज्वलित अग्निदेव को न प्रणाम करता हूँ उदासन संज्ञक है अग्निदेव सुवर्ण के समान पीत वर्ण निर्मल परम प्रदीप्त और सर्वतो मुख है अग्नि प्रज्वलिम वंदे जातवेदम हृतासन सुवर्णवर्ण ममल समम इस मंत्र से अत्यंत पूर्वक अग्नि की स्तुति करें इसके बाद श्रेष्ठ आचार्य को वन्य मंत्र का षड़ंग न्यास करना चाहिए ओम सहस्रार्चिशे हृदयाय नम ओम स्वस्तिपूर्णाय शीर स्वाहा ओम उत्तिष्ठ पुरुषाय शिखाये वसट ओम धूम व्यापिनेय कवचाय हूम ओम सप्तजिहवाय नेत्रत्रय ओसठ ओम धनुर्धराय अस्त्रय फट इस प्रकार पूर्व स्थानों में सरंग न्यास करें ये नाम अंगन्यास के समय जातयुक्त अर्थात नम स्वाहा वसठ हुम वोसठ और फट इन पदों से युक्त होकर छह अंगों में न्यस्त होते हैं इसके बाद अग्नि का ध्यान करें यह अग्निदेव हेमवर्ण है तीन नेत्रों से सुशोभित होकर कमल के के आसन पर विराजमान है। तदनंतर पुरुष धारक और परम मंगल प्रदर्शित करके कुंड में ऊपर जल के छींटे दे इसके बाद कुशों से परिस्तरण करे तत्पश्चात कुंड के चारों ओर परिधि बनावे अग्नि स्थापन के पूर्व त्रिकोण शटकोण अष्टदल कमल और भूपुर सहित यंत्र लिखे अथवा अग्नि स्थापन करके भी लिख ले मुने उसके मध्य में वन्य मंत्र से पूजा करे वह मंत्र इस प्रकार है ओम वैश्वानरो जातवेदा इहा वह लोहिताक्ष सर्वकर्माणी साधय स्वाहा बीच के छह कोणों में हिरण्या गगना रक्ता कृष्णा सुप्रभा बहुरूपा और अतिरक्तिका अग्नि के इन सात जिहवाओं की पूजा करे केसरों में अंगों की तथा दलों में शक्ति और स्वस्थ धारण करने वाली मूर्तियों की पूजा करें जातभेदा सप्तजिह हव्यवाहन अश्वोदरज वैश्वानर कोमार तेजा विश्वमुख और देवमुख ये आठ अग्नियां प्रसिद्ध हैं इन अग्नियों के आदि में ओम अग्नय ओम और अंत में नमः स्वाहा इस पद का उच्चारण करके पूजा करने का विधान है अर्थात ओं अग्नय जातवेद से नम स्वाहा ओं अग्नय सप्तजिह्वाय नमः स्वाहा ओं अग्नय हव्यवाहनाय नमः स्वाहा ओम अग्नय अश्वोदर नमः नम स्वाहा ओं अग्नय वैश्वानराय नमः स्वाहा ओं अग्नय कौमाररतेजसे नम स्वाहा ऊँ अग्नय विश्वमुखाय नम स्वाहा ओं अग्नय देव मुखाय नम स्वाहा इस प्रकार आठों दलों में आठों मूर्तियों की पूजा करें इसके बाद चारों दिशाओं में वज्र एवं आयुध धारण करने वाले लोकपालों की पूजा करें